पतंजल योग सूत्र विभूति पाद क्षण तत्क्रम संयमा विवेकजम तिरपन क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है देवता स्वर्ग और शक्तियों से बचने का फिर उपाय क्या है उपाय है विवेक सदसत सद विचार इस विवेक ज्ञान को दृढ़ करने के उद्देश्य से ही इस संयम का उपदेश दिया गया है क्षण का अर्थ है काल का सूक्ष्मतम अंश एक क्षण के पहले जो क्षण बीत चुका है और उसके बाद जो क्षण प्रकट होगा इस लगातार सिलसिले को क्रम कहते हैं अतः उपरयुक्त विवेक जनित ज्ञान को दृढ़ करने के लिए क्षण और उसके क्रम में संयम करना होगा जाति लक्षण देशानव छेदात तुल्य जाति लक्षण और देश भेद भेद से जिन वस्तुओं का न जा सकने के कारण जो तुल्य प्रतीत होती है, उनको भी इस उपर्युक्त संयम द्वारा अलग करके जाना जा सकता है हम जो दुख भोगते हैं वह अज्ञान से सत्य और असत्य के अविवेक से उत्पन्न होता है हम सभी बुरे को भला समझते हैं और स्वप्न को वास्तविक एकमात्र आत्मा ही सत्य है पर हम यह भूल गए हैं शरीर एक मिथ्या स्वप्न मात्र है पर हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं यह अविवेक ही दुख का कारण है और यह अविवेक अविद्या से उत्पन्न होता है विवेक के उदय के साथ ही बल भी आता है और तभी हम इस शरीर स्वर्ग तथा देवता आदि की कल्पनाओं को त्यागने में समर्थ होते हैं जाति लक्षण और स्थान के द्वारा हम वस्तुओं को अलग करते हैं उदाहरण एक गाय की बात ले लो गाय का कुत्ते से जो भेद है वह जातिगत है और दो गायों में परस्पर भेद हम कैसे करते हैं लक्षण के द्वारा फिर दो में सर्वथा समान होने पर हम स्थानगत भेद के द्वारा उन्हें अलग कर सकते हैं किंतु जब वस्तुएँ ऐसी मिली हुई रहती हैं कि अलग करने के ये सब विभिन्न उपाय बिल्कुल काम में नहीं आते तब उपरयुक्त साधन प्रणाली के अभ्यास से लब्ध विवेक के बल से हम उन्हें पृथक कर सकते हैं योगियों का उच्चतम दर्शन इस सत्य पर आधारित है कि पुरुष शुद्ध स्वभाव एवं नित्य पूर्ण स्वरूप है और संसार में वही एकमात्र अयोक्तिक वस्तु है शरीर और मन तो यौगिक वस्तुएँ हैं फिर भी हम सदैव अपने आप को उनके साथ मिला दे रहे हैं सबसे बड़ी गलती यही है कि यह पार्थक्य ज्ञान नष्ट हो गया है जब यह विवेक शक्ति प्राप्त होती है तब मनुष्य देख पाता है कि जगत की सारी वस्तुएं वे फिर बहिर्जगत की ही हो या अंतर जगत की यौगिक पदार्थ है अतः वे पुरुष नहीं हो सकती